उस समय श्री कृष्ण ने चक्र से बाणासुर की सहस्त्र भुजाएं काट डाली मुनियों ने पूछा ब्राह्मण ऊषा के लिए महादेव जी तथा श्री कृष्ण में युद्ध क्यों हुआ तथा श्री हरि ने बाणासुर की भुजाओं का उच्छेद क्यों किया महाभाग आप यह संपूर्ण वृतांत हमें बताइए इस सुंदर कथा को सुनने के लिए हमें बड़ा कुतूहल हो रहा है व्यास जी ने कहा ब्राह्मणों बाणासुर की पुत्री ऊषा को स्वप्न में किसी पुरुष ने आलिंगन किया ऊषा का भी उसके प्रति अनुराग हो गया इतने में ही उसकी नींद खुल गई जागने पर उस पुरुष को न देखने के कारण ऊषा उत्कंंठित होकर बोल उठी प्यारे तुम कहां चले गए उस समय उसे लज्जा का ध्यान न रहा बाणासुर के मंत्री कुंभंड के एक कन्या थी जिसका नाम चित्रलेखा था वह ऊसा की सखी थी उसने पूछा राजकुमारी तुम किसे पुकारती हो यह सुनकर वह लज्जा से घड़सी गई मुंह से एक शब्द भी ना बोल सकी तब चित्रलेखा ने उसे बहुत विश्वास दिलाया और सब बातें उसके मुख से निकलवा ली चित्रलेखा को जब यथार्थ मालूम हो गई तब ऊसा उससे कहा पार्वती देवी ने मुझे इसी प्रकार पति की प्राप्ति होने का वरदान दिया है अतः तुम उस पुरुष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय हो सके उसे करो तब चित्रलेखा ने एक पट पर प्रधान प्रधान देवताओं दैत्यों गंधर्वों तथा मनुष्यों का चित्र लिखकर पूसा को दिखाया पूसा ने गंधर्वों नागों देवताओं और दैत्यों को छोड़कर मनुष्यों की ओर दृष्टि दी उसमें भी अंधक और विष्णु वंशों के लोगों पर विशेष ध्यान दिया श्री कृष्ण और बलराम के चित्रों को देखकर वह सुंदरी कुछ लज्जित हो गई प्रद्युम्न को देखने पर उसमें लज्जा से आंखें फेर ली परंतु अनिरुद्ध पर दृष्टि पड़ते ही न जाने उसकी लज्जा कहां चली गई वह सहसा बोल उठी यही हैं यही मेरे प्रियतम हैं ऊषा के यूं कहने पर योगगामिनी चित्रलेखा उसे santana दे द्वारिकापुरी को गई एक बार बाणासुर ने भगवान शंकर को प्रणाम करके कहा था देव युद्ध के बिना इन हजार भुजाओं से मुझे बड़ा खेद हो रहा है क्या कभी ऐसे युद्ध का अवसर आएगा जब ये मेरी भुजाएं सफल होंगी यदि युद्ध न हो तो इन भुजाओं से क्या लाभ तो फिर ये मेरे लिए भार रूप ही सिद्ध होंगी यह सुनकर महादेव जी ने कहा जिस समय तुम्हारी मयूरी चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी उस समय तुम्हें वैसा युद्ध प्राप्त होगा इससे बाणासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई वह भगवान शिव को प्रणाम करके घर चला आया कुछ काल के बाद उसकी मयूर ध्वजा टूटकर गिर गई यह देखकर उसके हर्ष की सीमा ना रही इसी समय चित्रलेखा अपनी योग विद्या के बल से अनिरुद्ध को बाणासुर के भवन में ले आई अनिरुद्ध कन्या के अंतःपुर में ऊसा के साथ विहार करने लगे यह बात अंतःपुर के रक्षकों को मालूम हो गई उन्होंने दैत्यराज से सब हाल का सुनाया बाणासुर ने अपने सेवकों को अनिरुद्ध से युद्ध करने की आज्ञा दी किंतु शत्रु वीरों का दमन करने वाले अनिरुद्ध ने लोहे का परीख लेकर उन सबको मार डाला सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर स्वयंग ही रथ पर आरुण हो अनिरुद्ध का वध करने के लिए उद्यत हुआ अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी जब उसे वीरवर अनिरुद्ध ने परास्त कर दिया तब वह मंत्री की प्रेरणा से माया द्वारा युद्ध करने लगा इस प्रकार उसने यदु नंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया उधर द्वारिका में अनिरुद्ध जी की खोज हो रही थी समस्त यदुवंशी आपस में कह रहे थे अनिरुद्ध सहसा कहां चले गए उसी समय देवर्षि नारद जी द्वारिका में पहुंचे और उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने शोणितपुर में बांध रखा है उन्हें योग विद्या में चतुर युवती चित्रलेखा अपने साथ ले गई थी यदुवंशियों को इस बात पर विश्वास हो गया फिर तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ का आवाहन किया विष्मण करते ही आ पहुंचे भगवान श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न जी के साथ गरुण पर आरुण हो बाणासुर के नगर में गए पुरी में प्रवेश करते समय महाबली प्रमथों के साथ उनका युद्ध हुआ श्री हरि उन सबका संहार करके बाणासुर के भवन के निकट गए तत्पश्चात तीन पैर और तीन मस्तक वाले माहेश्वर जर् ने बाणासुर की रक्षा के लिए त्रांग धनवा श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से श्री कृष्ण का शरीर संतप्त हो उठा और उससे छू जाने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूंद लिए इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हुए माहेश्वर जर पर शीघ्र ही वैष्णव ज्वर ने आक्रमण किया और उसको भगवान के शरीर से बाहर निकाल दिया उस समय भगवान नारायण की भुजाओं के आघात से माहेश्वर जर को बड़ी पीड़ा हुई वह व्याकुल हो उठा यह देख पितामह ब्रह्मा जी ने आकर कहा भगवन इसे क्षमा कीजिए भगवान बोले अच्छा मैंने क्षमा कर दिया यूं कहकर उन्होंने वैष्णव जर को अपने में ही लीन कर लिया तब माहेश्वर जर्ने कहा भगवन जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्ध का स्मरण करेंगे वे जर्हीन हो जाएंगे यूं कहकर वह चला गया तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांच अग्नियों को जीतकर उन्हें नष्ट कर डाला और दानवों की सेना का खेल खेल में ही विध्वंस कर दिया यह देख बलकुमार बाणासुर संपूर्ण दैत्यों की सेना ले भगवान के साथ युद्ध करने लगा भगवान शिव तथा कार्तिकेय ने भी उसका साथ दिया श्री हरि एवं शंकर जी में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार से पीड़ित हो समस्त लोक छुब्ध हो उठे महायुद्ध को होते देख देवताओं ने समझा निश्चय ही समस्त संसार के लिए प्रलय आ गया है तब भगवान श्री कृष्ण ने जिंभ्रास्त्र के द्वारा शंकर जी को स्तब्ध कर दिया वे युद्ध छोड़कर जम्हाई लेने लगे यह देख दैत्य और प्रमथगढ़ चारों दिशाओं में भाग गए भगवान शंकर जंभा से विवश हो रथ के पीछे भाग में बैठ गए उस समय वे अनायास ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण के साथ युद्ध न कर सके गरुड़ ने कार्तिकेय की भुजाओं को छत्भछत् कर दिया ब्रदूम ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें पीड़ित किया तथा श्री कृष्ण के हुंकार से उनकी शक्ति नष्ट हो गई अतः वे युद्ध से भाग गए इस प्रकार महादेव जी जम्हाई लेने लगे दैत्य सेना नष्ट हो गई कार्तिकेय जी परास्त हो गए और प्रमथों रुद्र के गणों का संहार हो गया तब श्री कृष्ण प्रद्युम्न और बलराम जी के साथ युद्ध करने के लिए विशाल रथ पर आरूढ़ हो बाणासुर वहां आया साक्षात नंदीश्वर सारथी बनकर उसके घोड़ों की बागडोर संभाले हुए थे महापराक्रमी बलभद्र और प्रद्युम्न ने अनेकों बाणों से बाणासुर की सेना को वीध डाला वह सेना वीर धर्म से भ्रष्ट होकर रणभूमि से भागने लगी बाणासुर ने देखा उसकी सेना को बलराम जी हल से खींचकर मूसल से मारते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी उसे अपने बाणों का निशाना बनाते हैं तब उसका श्री कृष्ण के साथ घमासान युद्ध छिड़ गया दोनों एक दूसरे पर कौचों को भी छेद डालने वाले तेजस्वी बाण छोड़ने लगे भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर के चलाए हुए बाणों को अपने से छिन्न-भिन्न कर डाला फिर बाणासुर ने श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण ने बाणासुर को धायन किया दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से परस्पर अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर रहे थे जब संपूर्ण अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का निश्चय किया उन्होंने सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र हाथ में लिया और बाणासुर को लक्ष्य करके चला दिया वे शत्रु की भुजाओं को काट डालना चाहते थे श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित चक्र ने क्रमशः उस असुर की भुजाओं का उच्छेद कर डाला जब बाणासुर की भुजाओं का जंगल कट गया तब भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने के लिए चक्र हाथ में लिया वे उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान शंकर को उनका मनोभाव ज्ञात हो गया तब वे तुरंत कूदकर भगवान के सामने आ गए उन्होंने देखा भुजाओं के कट जाने से बाणासुर के शरीर की रक्त धारा बह रही है तब शांतिपूर्वक भगवान की स्तुति करते हुए कहा कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ मैं आपको जानता हूं आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित परब्रह्म हैं आप जो देवता पशु पक्षी तथा मनुष्यों की योनि में शरीर धारन करते हैं या आपकी नीला मात्र है आपकी चेश्टा दैत्यों का वद करने के लिए होती है प्रभो प्रसन्न हो ये मैंने बाना सुर को अभे दे रखा है